निपुण जी दिल्ली से पूछते हैं कि ह्यूम वर्क बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक मनी एंड आई हैव सीन पीपल वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट इफ आई सेट आई डोंट वॉन्ट टू वर्क एट ऑल एंड आई डोट वॉन्ट टू मेक एनी मनी कैन आई स्टिल लिव अ हैप्पी लाइफ विदाउट वर्किंग एंड विदाउट मेकिंग एनी मनी हाउ विल आई सर्वाइव विदाउट अर्निंग एनीथिंग एंड हाउ विल आई बी हैप्पी हाइ एक मानवी जिंदगी अगर हम करने जाएंगे तो चार भाग में पूरी मानव जिंदगी है। जिंदगी का एक भाग है अनुभव हम्म अनुभव का मतलब कैसी है आप उसके पाएं। उसको रियलाइज कर पाए की ना उसको बोलते हैं अनुभव हम्म दूसरा हमारा जिंदगी के पहले में विचार और बच्चे एक अनुभव दूसरा विचार तीसरा जो भाग है भाई है व्यवहार व्यवहार का मतलब मानव के साथ और प्रकृति के साथ है ना किस मानसिकता के साथ खड़े हो पा रहे इस पर खड़े हो पा रहे इसका मुझे व्यवहार और चौथा जो मुद्दा है वो है पहाड़ी है तो ये चारों भाव पूरे की जिंदगी है तो हमारा तंबू खड़ा एकदम होता है हमारे तो को तो तो तो समझना है तो समझना है कि चार बंदू तो खड़ा है ठीक है चारों में हार भी चाहिए बहुत दुखता भी चाहिए होगी तो हरबनी होगी है ना तो क्या क्या तो में आपको जैसी है जो तो है उसको अनुभव हम्म विचार में आपको श्री आप है ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं किए आनंद नहीं मिले hmm. तो आपको विचार में समाधान किए राइट हम्म और थर्ड लेवल पर जो है बाजार व्यवहार में दूसरे मानव के प्रति में विरोध नाम ऐसा करते चाहिए और कैसे लेवल पर आप जो कार्य में समृद्धिंग समृद्धि नॉट मेकिंग मनी समृद्धि तो ये पॉपुलरिटी कार्य चारों में आपको सच्चाई दिए अभी तो क्या हो गया चारों के पैसे दिए सबको काम करने की मानसिकता खत्म हो गया आज दुनिया में कोई भी काम को करना नहीं चाहता बिल्कुल है ना hmm. Hmm. तो में काम कर रहे हैं जबकि जैसे इसको पैसे को करते हैं, आप जैसे आपके अंतर ताकत है मैं आपके घर में आता हूँ तो आप मेरे लिए को दो बस पानी में दाम देना शुरू कर एक दे रुपये बीस रूपए चावल बनता है तो तु काम क्या कह दिया समझ में कारण हमारे अंदर कार्य करने की मानसिकता गुरु होती जा रही है जैसी जैसे आप पैसे के दबाव के मतलब काम करने के तमाम सारे इच्छाएं जाती है आज भी उसको ठीक से समझ सकते हैं इन चारों में अगर आप लोगों में बनेगी तभी बनेगी जब अनुभव में सुख विचार में समाधान अनुभव में सुख का मतलब ये है कि जो भी आपके अनुभव में आएंगे तो सब में आपको एटर्नल सुखमेंद विचार में समाधान और तो क्या कैसे थे तो तो तो आपको मिलता है और व्यवहार में निर्भेद और कार्य में समृद्धि तो तो समृद्ध होने के, के लिए क्या है प्रकृति को ध्यान में रखकर काम करते हैं तो आज आप दिल्ली बैठे चलने की जगह नहीं है आपके पास सांस लेने की हवा नहीं है आपके कुछ खाने के लिए दौड़ने के लिए बच्चे नहीं है बच्चे जगह नहीं है किसी ने बच्चों को दौड़ाने के लिए तो तो हैं, हैं, जो जो है। है जो ना तो करने से कि तो आप आके अभी भी समझ में नहीं आया किए और दूसरे आ गए वैसे है ना इसी दुनिया के चीज समझ में आ गई और हम हमारे अंदर इतना इच्छा एक एक आप में भी हैं से दिक्कत है है है बार ठीक ठीक करने की जरूरत बहुत बढ़िया तो इसीलिए कई लोगों का काम करने का मन क्यों नहीं होता इसकी जवाब निपुण जी के सवाल में सब लोग मिल ही चुका है और काम करने का मन अपनी जगह पर है और आ, समझना तो उसके पहले वो ये जो चार सी आपने बताई कि सिर्फ तम्बू तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा तो तम्बू को खड़ा करने के लिए सभी से आ, जो जो प्रीजिट हैं वो खुद के सवालों के जवाब से ही निकल के मिल पाएंगे ऐसा समझ में आता है और इसी के साथ में हम आज हमारे जो लेसनर्स हैं उनसे विदा लेने का समय हो चला है तो आ, आपको हम तो हमारे हारे माध्यम एक बार लास्ट में फिर से बता रहे हैं नाइन फोर टू फोर फाइव टू फाइव सिक्स वन थ्री पे व्हाट्सएप करके भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं एम के कनेक्ट ऐप जो कि प्ले स्टोर पर गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड करके हमेशा के लिए जोड़ सकते हैं अपने साथ में रख सकते हैं ताकि उस पर हमारे पुराने सेशंस आने वाले इवेंट्स और फीडबैक्स और क्वेश्चंस पूछने का सारा माध्यम आपके पास एक जगह पर आ जाए फेसबुक पेज पर रेगुलरली हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी अपडेट्स के लिए आप जोड़ सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज हो चुकी है तारीख अट्ठाईस और सीट्स बाकी हैं मेरे ख्याल से बहुत गिनी चुनी कुछ सीट्स हैं जिनकी जानकारी पेज पर आज आई जाएगी तो 11 से 17 मई के बाद में सीधे दिसंबर में समय मिलेगा तो इतने समय तक आप अपने परेशानियों के साथ ना जिएं ऐसा हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं आपको बता ही सकते हैं कि अब जब अवेलेबल है समाधान तो वाइल्ड समस्या और आप अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए जानकारी के लिए भी हमने जो मीडियम्स बताएँ चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो ऐप हो या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन एम के नाम से और एम सी वर्ल्ड डॉट कॉम पर भी आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं तो सर एक बार फिर आपका लिसनर्स का और पूरी टीम का धन्यवाद देते हुए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं थैंक यू अगेन नमस्कार